नमस्कार मैं अर्चना चौधरी आज आपको सुना रही हूँ एक कहानी जिसे लिखा है सौरभ चतुर्वेदी जी ने और शीर्षक है सप्तमी पूजन जेठ में जली हुई धरती सावन का अमृत पाकर तृप्त होती है खेतों में अपनी जड़ों पर इठलाते धान के पौधे अपने अस्तित्व की सार्थकता की प्राप्ति के लिए सावन की प्रतीक्षा करते हैं शिव के सानिध्य से भगवत प्राप्ति के के आकांक्षी के का जल अपने निमित्त की सिद्धि के लिए सावन का आवाहन करता है और गौने के लिए घर में रखी हुई तरुणी के अंत की विराग्नि अपनी सांत्वना के लिए सावन की अभिलाषी होती है किंतु इन सभी गंभीरताओं से परे मेरा गांव वर्ष भर सावन की प्रतीक्षा करता है मात्र इसलिए कि हर साल सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को पंडित राजाराम तिवारी के यहां सप्तमी की पूजा होती है और पूरे गांव को जम कर पूरी तरकारी और खीर दबाने का अवसर मिलता है लोग पंडित की वाहवाही करते हैं कि 55 साल हो गए पंडित जी के विवाह को लेकिन आज तक सप्तमी की पूजा नहीं रुकी। जी यहां भगवान भी चारों से बरसा रहे हैं। तिवारी जी के यहाँ सुबह से ही चहल पहल है मंटुआ गाड़ी से पानी का गैलन उतरवा रहा है पंडित जी के लड़के सीताराम मुस्तैदी से निगरानी करते हैं कि परोज में कहीं कोई कमी न रह जाए हलवाइयों का तल जुटा हुआ है और स्वाद का तो शाम को स्वाद के उज्ज्वल भविष्य की प्रत्याशा में कितने ही चूनों पर चढ़ा अध जाता है पूर्व टोला के दिवाकर मिसिर सवेरे से ही मुंह में मर्च डालकर बैठे है कि आजूब बाबा जी के उजारी दी आई इन सभी तैयारियों से दूर पंडित राजाराम तिवारी पूजा के लिए मिट्टी की हांडी चूल्हे पर चढ़ाकर मगन होकर कलछुल से खदकती हुई खीर को जलने से बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं आंखें उस हांडी पर केंद्रित है लेकिन मन कहीं अतीत में समय के बनाए किसी और वृत्त के बिंदुओं से उनका हालचाल पूछने में व्यस्त था राजाराम अपनी किशोरावस्था को युवावस्था में बदलते देख रहे थे और स्वतंत्रता के के यज्ञ में में अपने पिता की आहुति सम्मान प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा हस्ताक्षरितम्र पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा ग्रहण कर रहे थे शहीदों और सेनानियों के हिस्से में तब भी पत्र ही आते थे अब भी पत्र ही आते हैं छोटी सी उम्र में विधवा माँ और दो बहनों की जिम्मेदारी में झुकती जा रही राजाराम की भावनाओं को सहारा दिया पड़ोस में रह रही सुलेखा ने सुलेखा राजाराम के पड़ोसी की ससुराल से थी और देश के आजाद होने के मूल्य में इनके पूरे परिवार ने अपने प्राणों का चंदा दिया था एक अनाथ बच्ची की दशा एक भले आदमी से न देखी गई और अपने घर लाकर अपनी बेटी का दर्जा दिया वो युग ऐसा था जब पर्दे में बेटियां रहती थी और बहुओं की दशा कोई देख भी न पाता था ऐसे में ऐसा क्यों हुआ कि राजा राम और सुलेखा एक दूसरे से प्रेम करने लगे ये कोई न जान सका प्रेम एक औषधि है जो ईश्वर ने मनुष्यों को सभी दुखों विसंगतियों और कुंठाओं की चिकित्सा के लिए प्रदान की है राजा राम पीड़ित थे और सुलेखा का है वैद्य था राजा राम की बहनों का विवाह हुआ उनकी मां ने कहा कि जब भी घर में कोई शुभ काम होता है तो उस साल सावन के अंजोर में सप्तमी माई की पूजा की जाती है पंडित जी के घर सप्तमी पूजा हुई सुलेखा ने धीरे से कहा था कि सप्तमी माई हमारा विवाह करा देंगी तो हम भी हर साल सावन में इनको पूछेंगे इन शब्दों से प्रसन्न राजाराम के हृदय ने कोठों की प्रतिक्रियाओं में अपनी स्वीकृति और प्रतिबद्धता का वचन भी दे दिया सपनों में जीने के अभ्यस्त हो रहे किशोर राजाराम को एक झटका सा लगा जब मालूम हुआ कि उनकी मां के बुढ़ापे ने उनका विवाह गंगा पार एक गांव में बड़ी ही सुंदर सुशील और कामकाजी कन्या से कर दिया है मन की सैकड़ों मुठिया जैसे एक साथ खुल गई हों, या जैसे बहती हुई हवा अचानक से रुक गई हो लेकिन उस युग का दोष था या पंडित जी के संस्कार थे वो इनकार न कर सके या शायद ये भौतिक प्रेम पर ईश्वर ईश्वरकृत प्रेम की विजय थी आषाढ़ की लगन में पंडित राजाराम की दुल्हन को लेकर आसवारी डोली उतरी थी और उनके स्वयं के हृदय पर विश्वासघात के बोध का जहाज अपनी जगह बना रहा था दो दिनों बाद गांव में कोहराम मच गया कि गंगा नहाने गई सुलेखा तेज धार में संभल न पाई और अब लाश के लिए नदी में महाजाल डाला जा रहा है गंगा की एक धारा को अपने कलेजे में थामे हुए राजाराम भी गए थे तट पर लेकिन उनके भीतर का प्रवाह गंगा की वास्तविकता को झुठला न सका कुछ दिन बीते एक दिन उनकी माँ ने उन्हें याद दिलाया कि उनका विवाह हुआ इसलिए सावन में फिर सप्तमी की पूजा करनी पड़ेगी और राजाराम के कानों में फिर से सुलेखा बोल उठी सप्तमी माए हमारा विवाह करा देंगे तो हम भी हर साल सावन में इनको पूजेंगे इस बार राजा राम की आंखों में उमड़ आया जल उनकी स्वीकृति की पुष्टि करता है कि हाँ सप्तमी तो पूजनी ही पड़ेगी और दो बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर दम तोड़ देती है अरे खीर जल रही है एक चोर की आवाज़ से जैसे जग जाते हैं पंडित राजाराम तिवारी और तुरंत गमछे में आँखों को सोखकर जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं कि पूजा में देर न होने लगे धन्यवाद